महाभारत आश्वेधिक पर्व दिविष्ट तमोध्याय वसुदेव आदि यादवों का अभिमन्यु के निमित्त श्राद्ध करना तथा व्याजी का उत्तरा और अर्जुन को समझाकर कर युधिष्ठिर को अश्वेधि यज्ञ करने की आज्ञा देना वनवाच एकुत्वा तो पुत्र से अवच सूरात्म जलता विहाय शोकम धमात्मा दु श्राद्धम वैश्व कहते हैं जन्मेजय अपने पुत्र श्री कृष्ण की बात सुनकर सूर्य पुत्र धर्मात्मा वे ने शोक त्याग दिया और अभिमन्यु के लिए परम उत्तम श्राद्ध विषय दिया तथा वासदेवस्थ स्वश्रीय महात्म दयित पितुरन अकारो दौर्भदेशिकी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने महामनुष्य भांजे अभिमन्यु का जो उनके पिता बसदेव जी का सदा ही परम प्रिय रहा श्राद्ध कर्म संपन्न किया ष्टी शत सहसाणी ब्राह्मणाम विधवत भोज आमाथा भोज्यम सर्वगुणान्वित उन्होंने साठ लाख महातेजस्वी ब्राह्मणों को निधि पूर्वक सर्वगुण संपन्न उत्तम अन्न भोजन कराया आच्छाद्य च महाबाह ब्राह्मणा तथा कृष्ण महाबाहू श्री कृष्ण ने उस समय ब्राह्मणों को वस्त्र पहनाकर इतना धन दिया जिससे उनकी धन विषयक तृष्णा दूर हो गई यह एक रोमांचकारी घटना थी सुवर्णम चाहनाचादना च दियमान तदा विप्रा वर्धता और वस्त्र का धान पाकर अभ्युदय होने का आशीर्वाद देने लगे वासुदेव हो बल तदा बल देव्यक अभिमन्यु तदा श्राद्धम अकुवन सत्यकदा भगवान श्री कृष्ण बलदेव सत्यक और सात्यकी ने भी उस हमें अभिमन्यु का श्राद्ध किया अतीब दुख संतप्ता न समम चोपले तथा पांडवा नगरी नाग साछन तवि शांतिमन्यु विना वे सबके सब, सब अत्यंत दुख से संतप्त थे उन्हें शांति नहीं मिलती थी उसी प्रकार हसनापुर में वीर पांडव भी, भी अभिमन्यु से रहित होकर शांति नहीं पाते थे राजेंद्र राजेन्द्र दिवसान पति गर्भोई संत राजेंद्र विराट कुमारी उत्तरा ने पति के दुख से आतुर हो बहुत दिनों तक भोजन ही नहीं किया उसकी वह बड़ी ही करना जनक थी उसके गर्भ का बालक उधर ही में पड़ा पड़ा क्षीण होने लगा आजगाम तथोव्यासो ज्ञावा दिव्य नक्षुषा सगम्या्री धीमा पृथं पृथुलोचना उत्तरां च महातेज भविष्यति महातेजा महातेजस्तौ यशस्विनी उसके इस दशा को दिव्य धीप से जानकर महान तेजस्वी बुद्धिमान महर्षि व्यास महा आए और विशाल नेत्रों वाली कुंती तथा उत्तरा से मिलकर उन्हें समझाते हुए इस प्रकार बोले यशस्विनी उत्तरे तुम यह शोक त्याग दो तुम्हारा पुत्र महातेजस्वी होगा प्रभावाद वासुदेवस्या मम व्याहरनादी पांडवा नाम चाते मे धनी भगवान श्रीकृष्ण के प्रभाव से और मेरे आशीर्वाद से वह पांडवों के बाद संपूर्ण पृथ्वी का पालन करेगा धनंजय चेक्षराज चे चिण्वत चे व्यासोवाक्यम उचे तम हर्षय भारत तत्पश्चात ने धर्मराज ऋषि को सुनाते हुए अर्जुन की ओर देखकर उनका हर्ष बढ़ाते हुए से कहा पवत्रस्तो महाभागो जनिष्य महामना पृथ्वी सागर परियांता धर्मस तस्माथ कम गुरु श्रेष्ठ जे तमरी कर्षण विचार्य मंत्र नही ते सत्य कुरचेठ तुम्हें महान भाग्यशाली और महामनस्वी पौत्र होने वाला है जो समुद्र समुद्रपर्यन थारी पृथ्वी का धर्मतः पालन करेगा अतः शत्रुसूधन तुम शोक त्याग दो इसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है मेरा यह कथन सत्य होगा ये विष्णुवीरेण कृष्णेन कुरुनंदन पुरोक्तम तथ्य भाभी माते विचारण गुरुनंदन विष्णुवंश के वीर पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने पहले जो कुछ कहा है वह सब वैसा ही होगा इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए विविधान लोकान अक्षयान आत्मनिर्जिता न सोची तो रोह न चान्यूपी तथा वीर अभिमन्यु अपने पराक्रम से उपार्जित किए हुए देवताओं के अक्षर लोकों में गया है अतः उसके लिए तुम्हें या अन्य गुरु को क्षोभ नहीं करना चाहिए एवं पिता महे लोग तो धर्मात्मा स धनंजय त्यक्तोक महाराज हृष्टरूपो भगवान महाराज अपने पितामह के द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर धर्मात्मा अर्जुन ने शोक त्याग कर संतोष का आश्रय लिया पिता पितावर्मज्ञ तो गर्भे तस्म महामते अवरधत यथा कामम शुक्ल पक्षे यथा शशि धर्मज्ञ महामते उस समय तुम्हारे पिता परीक्षित शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भाति वृद्धि पाने लगे, तथा तथा सौंतर हिभवत तदनंतर व्यास जी ने धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर को अश्वेध यज्ञ करने के लिए आज्ञा दी और स्वयं वहां से अध्य हो गए धर्मराजो मेधा भी श्रुवा व्यास्य तदच वित नकारगमे मात ब्यास जी का वचन सुनकर बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर ने धन लाने के लिए हिमालय की यात्रा करने का विचार किया ये श्री महाभारत आश्वेधि के परमि अनुगृता परमि वासदेव सान्परे इस प्रकार से महाभारत आश्वेदिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में श्री कृष्ण की सांत्वना विषयक बासठवाँ अध्याय पूरा हुआ